महाभारत शांति पर्व अष्ट्रिंशदिकततमोध्याय शत्रों से घिरे हुए राजा के कर्तव्य के विषय में विडाल और चूहे का आख्यान युद्धिचन सर्वत्र बुद्धि कथिता श्रेष्ठा ते भर तनागता तथोत्पन्ना दीर्घ सूत्रा विनाशिने युद्धिर भुले भर श्रेष्ठ अपने सर्वत्र अनागत अर्थात संकट आने से पहले ही आत्मरक्षा की व्यवस्था करने वाली तथा प्रत्युत प्रत्युत्पन्न समय पर बचाव का उपाय सोच लेने वाली बुद्धि को ही श्रेष्ठ बताया है और प्रत्येक कार्य में आलस्य के कारण विलंब करने वाली बुद्धि को विनाशकारी बताया है तदक्षा परोतम बुद्धि ते भरतरसभा यथा राजान मुह्येत शत्रु परिवार धर्मकुशलो राजा धर्मशास्त्र विशारद पृक्षा ताम कुश्रेष्ठ तमें व्याख्या भरत भूषण अतः अब मैं उस श्रेष्ठ बुद्धि के विषय में आपसे सुनना चाहता हूँ जिसका आश्रय लेने से धर्म और अर्थ में कुशल तथा धर्मशास्त्र विशारद राजा शत्रुओं द्वारा घिरा रहने पर भी मोह में नहीं पढ़ता कुरुश्रेष्ठ उसी बुद्धि के विषय में मैं आपसे प्रस्तुत करता हूँ अतः आप मेरे लिए उसकी व्याख्या करें शत्रु बहुस्त यथा वर्ते पार्थिव यदि दीक्षाम्य हम श्रोत सर्वे यथा विधि बहुत से शत्रुओं का आक्रमण सुल जाने पर राजा को कैसा बर्ताव करना चाहिए यह सब कुछ मैं विधिपूर्वक सुनना चाहता हूँ विषम स्थम भी राजपंथि भावप्यक यतनते पुर्वता पिता पहले के सताए हुए डाकों आदि शत्रु जब राजा को संकट में पड़ा हुआ देखते हैं तब वे बहुत से मिलकर उस असहाय राजा को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करते हैं सर्वत्र प्रार्थ महालेन दुर्बले न महाबले एक नई सहायन सक्यम सातुम भवे कथम जब अनेक महाबली शत्रु किसी दुर्बल राजा को सब ओर से हड़प जाने के लिए तैयार हो जाए तब उसे एकमात्र असहाय नरेश के द्वारा उस परिस्थिति का कैसे सामना किया जा सकता है कथम मित्र मरीम चापे विंदते शत्रु शत्र और मित्र से चाथरे राजा किस प्रकार मित्र और शत्रु को अपने वश में करता है तथा उसे शत्रु और मित्र के बीच में रह कर कैसी चेष्टा करनी चाहिए प्रज्ञात लक्षणे मित्रे तथे वा मित्रता गोरष कुछ किंवा चुके भवे पहले लक्षणों द्वारा जिसे मित्र समझा गया है वही मनुष्य यदि शत्रु हो जाए तब उसके साथ कोई पुरुष कैसा बर्ताव करे अथवा क्या करके वह सुखी हो विग्रह के ना कुया संधि व के नोजये कथम व शत्रुमध्यस्थ वर्तेत बलवानी किसके साथ विग्रह करे अथवा किसके साथ संधि जोड़े और बलवान पुरुष भी यदि शत्रुओं के बीच में मिल जाए तो उसके साथ कैसा बर्ताव करे ये तदय सर्वकृत्याम परम कृत्यम परम तप नस्य कस्िद वक्ता वापिस सुदुर्लभ ऋते शांत नवादीस्म सन् सत्यसंधार जित्रिया तदन्व्य महाभाग सर्वे तद्वस्वी परम तत्पितामह यह कार्य समस्त कार्यों में श्रेष्ठ है सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय शांतनु नंदन भिष्म के सिवा दूसरा कोई इस विषय को बताने वाला नहीं है इसको सुनने वाला भी दुर्लभ ही है अतः महाभाग आप उसका अनुसंधान करके यह सारा विषय मुझसे कहिए भीष्माच तदयुक्तों सुखोदय शुणु मे पुत्र का स्नेत विश्व जी ने कहा भरत नंदन बेटा युधिष्ठिर तुम्हारे यह विस्तार पूर्वक पूछना बहुत ठीक है यह सुख की प्राप्ति कराने वाला है आपत्ति के समय क्या करना चाहिए यह विषय गोपनीय होने से सबको मालूम नहीं है तुम यह सब रहस्य मुझसे सुनो अमित्रो प्रदोष्यते अमित्रित्रता भिन्न भिन्न कार्यों का ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण कभी शत्रु भी मित्र बन जाता है और कभी मित्र का मन भी द्वेश भाव से दूषित हो जाता है वास्तव में शत्रु मित्र की परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। तस्माद् तस्माद् अतः देश काल को समझ कर, कर निश्चय करके किसी पर विश्वास और किसी के साथ युद्ध करना चाहिए संध्यातव्यम बुधय नित्यम व्यवस्था च हिताथबेद अमित्रैर संधेय प्राणारक्षा हि भारत भारत कर्तव्य का विचार करके सदा हित के आने वाले विद्वान मित्रों के साथ संधि करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए क्योंकि प्राणों की रक्षा सदा ही कर्तव्य है त्री नरो नित्य न सन्दत सन्दध्या न सोर्थम प्राप्त कि फलान्यप भारत जो मूर्ख मानव शत्रों के साथ कभी किसी भी दशा में संधि नहीं करता वह अपने किसी भी उद्देश्य को सिद्ध नहीं कर सकता और न कोई फल ही पा सकता है स्व मित्रेण संद्याण विरोध्य अर्थयुक्ति समलोक्य सोमह फलम् जो स्वार्थ सिद्धि का अवसर देखकर शत्रु से तो संधि कर लेता है और मित्रों के साथ विरोध बढ़ा लेता है वह महान फल प्राप्त कर लेता है अत्रप्युदातीमहास पुरातन मार्जारस्य च संवाद इस विषय में में विद्वान वट वृक्ष के के रहने वाले एक एक बिलाव और चूहे संवाद रूप प्राचीन कथानक का दिया करते हैं वने किसी महान वन में एक विशाल बरगद का वृक्ष था जो लता समूहों से आच्छादित तथा भात भात के पक्षियों से था, इस अरण्यम अभितोजात कुम्म वह अपनी मोटी मोटी डालियों से हरा भरा होने के कारण मेघ के समान दिखाई देता था उसकी छाया शीतल थी वह मनोरम वृक्ष वन के समीप होने के कारण बहुत से सर्पों तथा पशुओं का आश्रय बना हुआ था तस्य तूलम समाश्रित कृत्ता शतमुखम बिलम वसते महाप्राज पलितो नाम मूषिकः उसी की जड़ में सौ दरवाजों का बिल बनाकर पलित नामक एक परम बुद्धिमान चूहा निवास करता था शाखा तस्श्रित वसति स्म सुखम पुरा लोमसो नाम मारजार पक्ष संघात खादक उसी बरगद की डाली पर पहले लोमस नाम का एक बिलाव भी बड़े सुख से रहता था पक्षियों का समूह ही उसका भोजन था तत्र चांडालो चांडाले कृतकेत प्रयोजयतोन्माथम नित्यमस्तंगते रघऊ तनायु मयान पाषाण यथावत संविधा य गृहम गत्वा सुखम से प्रभाता में तिशर उसी वन में एक चांदाल भी घर बनाकर रहता था वह प्रतिदिन सायंकाल सूर्यास्त हो जाने पर वहाँ आकर जाल फैला देता और उसकी ताँत की डोरियों को यथास्थान लगा घर चला जाकर मौसे सोता था फिर सबेरा होने पर वहाँ आया करता था तत्रस्म बध्यंते नक्त बहु विध मृगा कदाचिद्रर्जार त्र मत रात को उस जाल में प्रतिदिन नाना प्रकार के पशु फंस जाते थे उन्हें को लेने के लिए वह सवेरे आता था एक दिन अपने असावधानी के कारण पूर्वोक्त बिलाव भी उस जाल में फंस गया तस्मिन बद्धे महाप्राणे शत्रु नितः इन्ही तम पलितो पलि ज्ञात प्रचार सुनिर्भय उस महान शक्तिशाली और नृत्य आता शत्रु के जाने पर जब पलित को यह समाचार मालूम हुआ तब वह उस समय बिल से बाहर निकलकर सब निर्भय विचरने लगा तेना चरता तस्वीन वनेस्तारिण भक्ष्य मृग माणे न चीरा दृष्टि तदाम तथा भक्षत उस वन में विस्त होकर विचरणे तथा आहार के खोज करते हुए उस चूहे ने बहुत देर के बाद वह मांस देखा जो जाल पर बिखेरा गया था चूहा उस जाल पर चढ़कर उस मांस को खाने लगा तस्पर इस सपत्नस्य बद्धस्य मनसाह आम से तो प्रमक सको जाल के ऊपर मांस खाने में लगा हुआ अपने शत्रु के ऊपर मन ही मन हंस रहा था इतने ही में कभी दृष्टि दूसरी ओर घूम गई अपश्य परम घोरम आत्म शत्रुतम थर प्रसूर संकाशम मही बिभरसाइम फिर तो उसने एक दूसरे भयंकर शत्रु को वहां आया हुआ देखा जो सरकंडे के फूल के समान भूरे रंग का था वह धरती में विचर रहा विवर बनाकर उसके भीतर सोया करता था नकुलम हरिण नाम चपलम ताम्रलोचनम तेनम चीक गंधे न उपागमत वह जाति का नेवला था उसके आंखें तांबे के समान दिखाई देती थी वह चपल नेवला हरिण के नाम से प्रसिद्ध था और उसी चूहे की गंध पाकर बड़ी उतावली के साथ वहाँ आ पहुँचा था भक्षार्थम सलेहान तम भूमाऊर्ध मुखम शित शाखागतम चान्यम अपश्यत कोटरालियम उलूकम चंद्रकम नाव तक्षतुंडम छमा इधर तो अपना आहार ग्रहण करने के लिए लब के लिए जेब लबलबाता हुआ ऊपर मुंह पृथ्वी पर खड़ा था और दूसरी ओर भरगद की शाखा पर बैठा हुआ दूसरा ही शत्रु दिखाई दिया जो वृक्ष के खोखले में निवास करता था वह चंद्रक नाम से प्रसिद्ध उल्लू था उसकी चोच बड़ी तीखी थी वह रात में विचरने वाला पक्षी था गयो लूक अथा चिंता तत्प्राप्य सुमह नौले और उल्लू दोनों का लक्ष्य बने हुए उस चूहे को बड़ा भय हुआ अब उसे इस प्रकार चिंता होने लगी आपस्त सुकृष्टाया मरणे प्रत्युपस्थित समन्तायोत्पन्ने कथम का कार्य अहो इस विपत्ति में मृत्यु निकट आकर खड़ी है चारों ओर से भय उत्पन्न हो गया है ऐसी अवस्था में अपना हित चाहने वाले प्राणी को किस उपाय का अवलंबन करना चाहिए स तथा सर्वथ रुद्ध सर्वत्र भय दर्शन अभवत भय संसम चक्रे च गतिम इस प्रकार सब ओर से उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया था सर्वत्र उसे भय ही भय दिखाई देता था उस भय से वह संतप्त हो उठा इसके बाद उसने पुनः श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय ले सोचना आरंभ किया आप गति कार्यम ही जीवित समंता संसया तस्मादा पदम उपस्थित आपत्ति में पड़कर विनाश के समीप पहुंचे हुए प्राणियों को भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए आज सब ओर से प्राणों का उपस्थित है अतः मुझ पर बड़ी भारी आपत्ति आ गई है सहता पास यदि मैं पृथ्वी पर उतर कर भागता हूँ तो सहसा नेवला मुझे पकड़ खा जाएगा यदि यहीं ठहर जाता हूं तो उल्लू मुझे चोच से मार डालेगा और यदि जाल काटकर भीतर घुसता हूं तो बिलाव जीवित नहीं छोड़ेगा न तेवास्तम सम्मोह गंतमर् करिष्य जीवित यत्न यद्युक्त प्रतिग्रह तथापि मुझसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए अतः जहाँ तक युक्ति काम देगी परस्पर सहयोग का आदान प्रदान करके मैं जीवन रक्षा के लिए प्रयत्न करूँगा न ही बुद्ध्यान्वित प्राग्यो नित शास्त्र विचारद निमज्जता पदम प्राप्य महतिम महतिमदारुणाम बुद्धिमान विद्वान और नीतिशास्त्र में निपुण पुरुषधारी और भयंकर विपत्ति में पड़ने पर भी उसमें डूब नहीं जाता है उससे छूटने की चेष्टा करता है न नजारादतिम पश्या शत्रो कृत्यम चास्मया मैं इस समय इस भिलाव का सहारा लेने के सिवा अपने लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं देखता यद्यपि यह मेरा कट्टर शत्रु है तथापि इस समय स्वयं ही भारी संकट में पड़ा हुआ है मेरे द्वारा इसका भी बड़ा भारी काम निकल सकता है जीवितार्थी कथम त्व्य शत्रु तस्त्र भी, तस्मा देनम इधर मैं भी जीवन की रक्षा चाहता हूं तीन तीन शत्रु मुझ पर घात लगाए बैठे हैं अतः क्यों ना आज मैं अपने शत्रु इस भिलाव का ही आश्रय लू नीतिशास्त्रम समितमअपवर्णय ये ने शत्रु संघातम मतिपूर्वण वंचये आज नीतिशास्त्र का सहारा लेकर इसके हित का वर्णन करूंगा जिससे बुद्धि के द्वारा शत्रु समुदाय को धोखा देकर बच जाऊंगा अयमत्यंत शुरु में वै समय परम गोढ़ स्वाथम संगत्या यदि शक्यते इसमें संदेह नहीं कि बिलाव मेरा महान दुश्मन है तथापि इस समय महान संकट में है यदि संभव हो तो इस मूर्ख को संगति के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करने की बात पर राजी करूं कदाचि व्यसन प्राप्य संधि कुमया सह बलिष्ट शत्रोरपी पिग्रह कार्यहुुराचार विष मे दीताथिना हो सकता है कि विपत्ति में पड़ा होने के कारण या मेरे साथ संधि करने आचार्यों का कथन है कि संकट आप पड़ने पर जीवन की रक्षा चाहने वाले बलवान पुरुष को भी अपने निकट निकटवर्ती शत्रु से मेल कर लेना चाहिए श्रेष्ठो ही पंडित शत्रु न च मित्र अपंडित मम तमित्रे मार्जारे मार जा विद्वान शत्रु भी अच्छा होता है किंतु मूर्ख मित्र भी अच्छा नहीं है मेरा जीवन तो आज मेरे शत्रु भिलाव के ही अधीन है हंता सम्प्रभ्यात्मा भीरक्षणे अपेदानीमय शत्रु संगत्या पंडितो भवे अच्छा अब मैं इसे आत्मरक्षा के लिए एक युक्ति बता रहा हूँ संभव है यह शत्रु इस समय मेरी संगति से विद्वान हो जाए विवेक से विवेक्से कामली विचितायास मूषिक गति तत्व संधि विग्रह कालव सांत्वपूर्व मिदं वाक्यजारम्भ शिखो ब्रवीत इस प्रकार चूहे ने शत्रु की चेष्टा पर विचार किया वह अर्थ सिद्धि के उपाय को यथार्थ रूप से जानने वाला तथा ये और विग्रह के अवसर को समझने वाला था उसने बिलाव को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा सौदेनाम कचिन मारी बसे जीव तम भी तबेक्षारण भैया भिलाओ मैं तुम्हारे प्रति मैत्री का भाव रखकर बातचीत कर रहा हूँ तुम अभी जीवित तो हो ना मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे क्योंकि इसमें मेरी और तुम्हारी दोनों की ही एक सी भलाई है न ते सौम्य भयम कार्यम जीवेश थे यथा सुखम अहम तवाम उद्धरे श्यापी यदि माम न जिगंस सौम्य तुम्हें डरना नहीं चाहिए तुम आनंद पूर्वक जीवित रह सकोगे। यदि मुझे मार डालने की इच्छा त्याग दो तो मैं इस संकट से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा श्रेय तथा एक उपाय है जिससे तुम इस संकट से छुटकारा पा सकते हो और मैं भी कल्याण का भागी हो सकता हूँ यद्यपि वह उपाय मुझे स्कर प्रतीत होता है मैप्युपाय दृष्टो यम विचार्य मचिमां आत्मा चर्थम चेयज साधारण हिनौ मैंने अपने बुद्धि से अच्छी तरह सोच विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय ढूंढ निकाला है जिससे हम दोनों की समान रूप से भलाई होगी नाम प्रतम मार देखो ये नेवला और उल्लू दोनों पाप बुद्धि से यहाँ ठहरे हुए हैं मेरी ओर घात लगाए बैठे हैं जब तक वे मुझ पर आक्रमण नहीं करते तभी तक मैं कुशल थे हूँ चपल नेत्रो कौशिक नगशाखाग्रग पाप तस्मृत यह चंचल नेत्रो वाला पापी उल्लू वृक्ष की डाली पर बैठकर कर हु करता मेरी ही ओर घूर रहा है उससे मुझे बड़ा डर लगता है सताम साधु पुरुषों में तो सात पग अथा सात साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है हम और तुम तो यहाँ सदा से ही साथ रहते हैं अतः तुम मेरे विद्वान मित्र हो मैं इतने दिन साथ रहने का अपना मित्रोचित धर्म अवश्य निभाऊंगा इसलिए अब तुम्हें कोई भय नहीं है नहीं सकते मारे विनाम अहम छे श्याम पास यदि माम तुम न हिंसती मारजार तुम मेरी सहायता के बिना अपना यह बंधन नहीं काट सकते यदि तुम मेरी हिंसा ना करो तो मैं तुम्हारे ये सारे बंधन काट डालूंगा तमाश्रित्रुमस्याग्रम बुनम तम उपाश्रिता हम तिरोसी वाहम वृक्षेस्द तम चतेम इस पेड़ के ऊपर रहते हो और मैं इसकी जड़ में रहता हूँ इस प्रकार हम दोनों चिरकाल से इस वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं यह बात तो तुम्हें ज्ञात ही है कश्चित स्वस्थित कुछ न तो धीरा प्रसंसनते नित्य उद्विघ्न जिस पर कोई भरोसा नहीं करता तथा जो दूसरे किसी पर स्वयं भी भरोसा नहीं करता उन दोनों के धीर पुरुष कोई प्रशंसा नहीं करते हैं क्योंकि उनके मन में सदा उद्वेग भरा रहता है तस्मा विवर्धता प्रेत नृत्यम संगतमस्तु नो कालातमारसंस पंडिता हम अतः हम लोगों में सदा प्रेम बढ़े तथा नित्य प्रति हमारी संगति बनी रहे जब कार्य काम समय बीत जाता है उसके बाद विद्वान पुरुष उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं अर्थयुक्ति माँ त्र यथा भूताम निषापय तव जीवित इक्षा तम ममेक्षती बिलाओ हम दोनों के प्रयोजन का जो यह संयोग आपना है उसे यथार्थ रूप से सुनो मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा चाहता हूं और तुम मेरे जीवन की रक्षा चाहते हो कशिगराम सार्यती कोई पुरुष जब लकड़ी के सहारे किसी गहरी एवं विशाल नदी को पार करता है तब उस लकड़ी को भी किनारे लगा देता है तथा वह लकड़ी भी उसे तारने में सहायक होती है। हैार्य श्याम चम तारिये शशि इसी प्रकार हम दोनों का यह सहयोग चिरस्थाई होगा मैं तुम्हें विपत्ति से पार कर दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे एव उ तो बल समम अभयोहित च कालापेक्षी नी क्षेत्र इस प्रकार पलित दोनों के लिए हितकर युक्तियुक्त और मानने योग्य बात कहकर उत्तर मिलने के अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ बिलाव के ओर देखने लगा अथा सव्याहृतम धुत् तथ शोचक्षण हेतमद्गृहणी या कि अपने उस शत्रु का यह युक्त युक्त और मान लेने योग्य सुंदर भाषण सुनकर बुद्धिमान विलाव कुछ बोलने को उद्यत हुआ बुद्धिमान वाक्य संपन्न तदवाक्यम अनुवर्णय स्वामस्था समीक्षात साम नव प्रत्यपूजयत उसके बुद्धि अच्छे थे वह बोलने की कला में कुशल था पहले तो उसने चूहे की बात को मन ही मन दोहराया फिर अपनी दशा पर दृष्टिपात करके उसने सामनीति से ही उस चूहे की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा तक्षणाग्रह दसो मणिभुर्योचन मूसिकम मंद बुद्धिक्ष मारो लोम शो प्रवीत तदनंतर जिसके आगे दो दाँत बड़े तीखे थे और दोनों नेत्र नीलम के समान चमक रहे थे उस लोमस नामक मिलाव ने चूहे की ओर किंचित दृष्टिपात करके इस प्रकार कहा नंदा सौम्य माम थे यो जेवी तुम इच्छे से क्रियताम विचारय सौम्य मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूँ तुम्हारा कल्याण हो जो कि तुम मुझे जीवन प्रदान करना चाहते हो यदि हमारे कल्याण का उपाय जानते हो तो उसे अवश्य करो कोई अन्यथा विचार मन में न लाओ अम हे बृष महापण्ड तमापन्द तरो मम जयोरा पंड संधि कृहताय चम मैं भारी विपत्ति में फंसा हूँ और तुम भी महान संकट में पड़े हुए हो इस प्रकार आपत्ति में पड़े हुए हम दोनों को संधि कर लेनी चाहिए इसमें विलंब न हो विधा से प्राप्त कालम य्यम सिद्धिकरम विभो मैं एक है ना भी प्रभु समय आने पर तुम्हारे की सिद्धि करने वाला जो भी कार्य होगा उसे अवश्य करूंगा इस संकट से मेरे मुक्त हो जाने पर तुम्हारा किया हुआ उपकार नष्ट नहीं होगा मैं इसका बदला अवश्य चुकाऊंगा न समाट भक्तों में तथा निदेश वसुभ शरण गय मेरा मान भंग हो चुका है मैं तुम्हारा भक्त और शिष्य हो गया हूँ तुम्हारे हित का साधन करूँगा और सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहूँगा मैं सब प्रकार से तुम्हारी शरण में आ गया हूँ इतव मुक्त पलि मार्जारम्भमागतम वाक्यम हितम उवाचेद अभिनीता बिलाव के ऐसा कहने पर अपने प्रयोजन को समझने वाले पालित ने वश में आए हुए उस बिलाव से यह अभिप्राय पूर्ण हित बात कही उदारम यद भवान चित्रम भवद्यधे वेतो यत मार्गो में हितार्थम तृणुतम भैया बिलाव आपने जो उदारतापूर्ण वचन कहा है यह आप जैसे बुद्धिमान के लिए निस् आश्चर्य की बात कही है मैंने दोनों के हित के लिए जो बात निर्धारित की है वह मुझसे सुनो अहम तो प्रभिक्षा में नकुलाहम या भौ मधिस्तम सप्तस्में तबर अक्षर भैया इस नेवले से मुझे बड़ा डर लग रहा है इसलिए मैं तुम्हारे पीछे इस जाल में प्रवेश कर जाऊंगा परंतु दादा तुम मुझे मार न डालना बचा लेना क्योंकि जीवित रहने पर ही मैं तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ हूँ उलू का चैमाम रक्षा क्षुद्र प्रार्थे ते ही महमे श्याम ते पा शाम थखे इधर यह नीच उल्लू भी मेरे प्राण का ग्राहक बना हुआ है इससे भी तुम मुझे बचा लो सखे मैं तुमसे सत्य के शपथ खाकर कहता हूं मैं तुम्हारे बंधन काट दूंगा तद्वत संगतम त्रृत्म सोयत अर्थाध्य पलितम स्वागते नाभ्य पूजयत चूहे की यह युक्त युक्त स्वंगत और अभिप्रायपूर्ण बात सुनकर लोमस ने उसकी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा तथा स्वागत पूर्वक उसकी भूरी भूरी प्रसन्नता की तम संपूज्या इस प्रकार पलित की प्रसन्नता एवं पूजा करके सौहार्द में प्रतिष्ठित हुए धीर बुद्धि महार्जार ने भली भांति सोच विचार कर तुरंत ही प्रसन्नतापूर्वक कहा शीघ्र आग्छ्य भद्रम तेम्बे प्राण सह सखा तव तो प्राज प्रसादाध्ये प्राज प्रापस्याजीत भैया शीघ्र आओ तुम्हारा कल्याण हो तुम तो हमारे प्राणों के समान प्रिय सखा हो विद्वन् उस समय मुझे प्राय तुम्हारे ही कृपा से जीवन प्राप्त होगा यद्यवंगतेनाद्य सक्यम करतुम वया तव तदाज्ञाप्य कर्ता संधि हो सके सके इस दशा में पड़े हुए मुझ सेवक के द्वारा तुम्हारा जो जो कार्य किया जा सकता हो उसके लिए मुझे आज्ञा दो मैं अवश्य करूँगा हम दोनों में संधि रहनी चाहिए अस्मा तो संकटाह मुक्त समित्र गण बांधव हम सर्व कार्याण करता हम प्रयाण च इस संकट से मुक्त होने पर मैं अपने सभी मित्रों और बंधु बांधवों के साथ तुम्हारे सभी प्रिय एवं मित्र कर कार्यकर्ता करता रहूँगा मुक्त बिस्त नहादस्मा सौम्याह अभी नहामचे प्रीत मुत्पादय प्रीतकर्त सक्रिया में इस विपत्ति से छुटकारा पाने पर मैं भी तुम्हारे हृदय में प्रीति उत्पन्न करूंगा तुम मेरा प्रिय करने वाले हो अतः तुम्हारा भली भाति आदर सत्कार करूंगा प्रत्योपक बहुवापी न भाति पूर्वोपक नुल्य करो निष्कार कोई किसी के उपकार का कितना ही अधिक बदला क्यों न चुका दे वह प्रथम उपकार करने वाले के समान नहीं शोभा पाता है क्योंकि एक तो किसी के उपकार करने पर बदले में उसका उपकार करता है परंतु दूसरे ने बिना किसी कारण के ही उसकी भलाई की है भीष्माच ग्राह्युत स्वार्थम आता भिष्म कहते हैं इस प्रकार चूहे ने बिलाव से अपने मतलब की बात स्वीकार कराकर और स्वयं भी उसका विश्वास करके उस अपराधी शत्रु के भी गोद में जा बैठा एवं पितृमा बिलाव ने जब उस विद्वान चूहे को पूर्वोक्त रूप से आश्वासन दिया तब वह माता पिता की गोद के समान उस बिलाव की छाती पर निर्भय होकर सो गया लीलम तो तस्त्र को के अंगों में छिपा हुआ देख नेवला और उल्लू दोनों निराश हो गए तथा तथिवत सुमंत्र दृणमागत धृत धृष्ट तय पर उन दोनों को बड़े जोर से औघाई आ रही थी और वे अत्यंत भयभीत भी हो गए थे उस समय चूहे और बिलाव का विशेष प्रेम देखकर नेवला और उल्लू दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ बलिनत अशक्त सम्प्रदर्शत यद्यपि वे बलवान बुद्धिमान सुंदर बर्ताव करने वाले कार्य कुशल तथा निकटवर्ती थे तो भी उस संधि की नीति थे काम लेने के कारण उन चूहे और बिलाव पर वे बलपूर्वक आक्रमण करने में समर्थ न हो सके कार्यालय का अपने अपने प्रयोजन के सिद्ध के लिए चूहे और बिलाव ने आपस में संधि कर ली यह देखकर उल्लो और नेवला दोनों तत्काल अपने निवास स्थान को लौट गए लीन सतथ्य घात्रो पलिवे कालापेक्ष नहीं छूसाल की गति को अच्छी तरह जानता था इसलिए वह विलाव के अंगों में ही छिपा रहकर चांडाल के आने के समय की प्रतीक्षा करता हुआ धीरे धीरे जाल को काटने लगा अथ बंध पर मारजारो वेक्ष तरंतम त्वरा थम त्वरत पड़ितम पाषाणाम संचोद आरे भे मार जा रो मसीकम तदाम बिलाओ उस बंधन से तंग आ गया था उसने देखा चूहा जाल तो काट रहा है किंतु इस कार्य में फुर्ती नहीं दिखा रहा है तब वह उतावला होकर बंधन काटने में जल्दी न करने वाले पलित नामक चूहे को उकसाता हुआ बोला किम मन्यते डांति तरथे किमार्थो पुरा बुरा स्वपचे सौम्य तुम जल्दी क्यों नहीं करते हो क्या तुम्हारा काम बन गया इसलिए मेरी अवहेलना करते हो देखो अब चांडाल आ रहा होगा उसके आने से पहले ही मेरे बंधनों को पाल तो ब्रभेद मार्जारम अकृत प्रज्ञ पथ्य महात्मा हितम वचह उतावले हुए बिलाव के ऐसा कहने पर बुद्धिमान पड़ित ने अपवित्र विचार रखने वाले इस मार्जार से अपने लिए हितकर और लाभदायक बात कही तुष्णि भवन ते सौम्य त्वरा कार्यांप्रभ वय काल ज्ञान काल परिहासते सौम्य चुप रहो तुम्हें जल्दी नहीं करने चाहिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मैं समय को खूब पहचानता हूँ ठीक अवसर आने पर मैं कभी नहीं चुकूंगा अकाल कल्पते तदेवकाल आरभम हते थाय कल्पते बेमौके शुरू किया हुआ काम करने वाले के लिए लाभदायक नहीं होता है और वही उपयुक्त समय पर आरंभ किया जाए तो महान अर्थ का साधक हो जाता है अकाले अकाल विप्रमुक्ता में ही तत्व भवे तस्मात्ल प्रतीक्ष त्वर से सके यदि असमय में ही तुम छूट गए तो मुझे तुम्हें से भय प्राप्त हो सकता है इसलिए मेरे मित्र थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो क्यों इतने जल्दी मचा रहे हो जरा पश्याम चाण्डाणम आया तम सत्रपाड़नम प्राप्त साधारण हे भई जब मैं देख लूंगा कि चांडाल हाथ में हथियार लिए आ रहा है तब तुम्हारे ऊपर साधारण सब है उपस्थित होने पर मैं शीघ्र ही तुम्हारे बंधन काट डालूँगा तस्म काले प्रमुख स्व धर्मेवाधिरोक्षसे नहीं तेजीता किंच भविष्य उस समय छूटते ही तुम पहले पेड़ पर ही चढ़ोगे अपने जीवन की रक्षा के सिवा दूसरा कोई कार्य तुम्हें आवश्यक नहीं प्रतीत होगा तथोभवत्य प्रलांते चलो मच अहम बिलम्ब प्रवेक्षा जब आप त्रास और भय से आक्रांत तो हो भाग खड़े होंगे उस समय मैं बिल में घुस जाऊंगा और आप वृक्ष की शाखा पर जा बैठेंगे महामति चूहे के ऐसा कहने पर वाणी के मर्म को समझने वाला और अपने जीवन की रक्षा चाहने वाला परम बुद्धिमान बिलाव अपने हित की बात बताता हुआ बोला अथात्मकृत त्वरित सम्यक प्रचृत वा चलोमसो वाक्यमो सिकम चर को अपना काम बनाने की जल्दी लगी हुई थी अथवा भली भांति विनय पूर्ण बर्ताव करता हुआ विलंब करने वाले चूहे से इस प्रकार कहने लगा न हे वम मित्र कार्याणे प्रत्या साधव यथा ताम मोक्षत प्रक्षादर्माणे न वही भयाहम श्रेष्ठ पुरुष मित्रों के कार्य बड़े प्रेम और प्रसन्नता के साथ किया करते हैं तुम्हारी तरह नहीं जैसे मैंने तुरंत ही तुम्हें संकट से छुड़ा लिया था, कार्यम यत्न करो महाप्राज्य रक्षा भय भवीहित इसी प्रकार तुम्हें भी जल्दी ही मेरे हित का कार्य करना चाहिए महाप्राज्य तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे हम दोनों की रक्षा हो सके अथवा पूर्ववैरम तम स्मरण कालम जिहे शशि दुष्कृत कर्म अस्तम व्यक्त महाजो क्षय तवा अथवा यदि पहले के वैर का स्मरण करके तुम यहाँ व्यर्थ समय काटना चाहते हो तो पापी देख लेना इसका क्या फल होगा निश्चय ही तुम्हारी आयु क्षीण हो चली है यदि किंचित मैया ज्ञान पुरस्ता न तन्मथ कर्तव्य छाम प्रसिद में यदि मैंने अज्ञान वर्ष पहले कभी तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसको मन में नहीं लाना चाहिए मैं क्षमा मांगता हूँ तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ बुद्धि समन्वितः तमेविस्तम चूह बड़ा विद्वान तथा नीति शास्त्र को जानने वाली बुद्धि से संपन्न था उसने उस समय इस प्रकार कहने वाले बिलाव से यह उत्तम बात कही श्रुतमे तो समर्थम परिगृहणतः ममापि तुम विदाह समर्थम परिगृहणतः भैया बिलाओ तुमने अपने स्वार्थ सिद्धि पर ही ध्यान रखकर जो कुछ कहा है वह सब मैंने सुन लिया तथा मैंने भी अपने प्रयोजन को सामने रखते हुए जो कुछ कहा है उसे तुम भी अच्छी तरह समझते हो जन मित्र भी तपाध्यम जन मित्र भय संहितम सुरक्षितव्यम सर्प मुखादि जो किसी डरे हुए प्राणी द्वारा मित्र बनाया गया हो तथा जो स्वयं भी भयभीत होकर ही उसका मित्र बना हो इन दोनों प्रकार के मित्रों की ही रक्षा होनी चाहिए और जैसे बाजीगर सर्प के मुख से हाथ बचाकर ही उसे खेलाता है उसी प्रकार अपनी रक्षा करते हुए ही उन्हें एक दूसरे का कार्य करना चाहिए कृता बलवता संधि आत्मा जो न रक्षति अपथ्यम इव तद्भुक तस्नाथा कल्पते जो व्यक्ति बलवान से संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता उसका वह मेल जोल खाए हुए अन्न के समान हितकर नहीं होता न कश्य कृपत्यंत मित्राणी था अर्थाबते गजन गज न तो कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु स्वार्थ को ही लेकर मित्र और शत्रु एक दूसरे से बंधे हुए हैं जैसे पालतू हाथियों द्वारा जंगली हाथी बांध लिए जाते हैं उसी प्रकार अर्थों द्वारा ही अर्थ बांध बंधते हैं न च कशि कृतः कार्य कर्ता रम समते तस्मा सर्वाणी कार्याण सवशेषा कार्य काम पूरा हो जाने पर कोई भी उनके करने वाले को नहीं देखता उसके हित पर नहीं ध्यान देता अतः सभी कार्यों को अधूरे ही रखना चाहिए तस्म काले भगवान दिवा करते भयादिता मम नक्त पलायन परायण जब चांडाल आ जाएगा उस समय तुम उसी के भय से पीड़ित हो भागने लग जाओगे फिर मुझे पकड़ न सकोगे तो छिन्नम ततुरे को भवलो मच मैंने बहुत से तंतु काट डाले हैं केवल एक ही डोरी बाकी रख छोड़ी है उसे भी मैं शीघ्र ही काट डालूँगा अतः लोमस तुम शांत रहो घबराओ ना तयो संवाद तथा पंडयोर्द्वयो क्षय जगात्रोमसा विषद भयम इस प्रकार संकट में पड़े हुए उन दोनों के वार्तालाप करते करते ही वह रात बीत गई अब लोमस के मन में बड़ा भारी भय समा गया तथा प्रभात समय विकृत कृष्ण पिंगल स्थूलस्थ विकृत वृक्ष सयूत परिवार महा परिघो नाम छाली तदनंतर प्रातःकाल परिघ नामक चाण्डाल हाथ में हथियार लेकर आता दिखाई दिया उसके आकृति बड़ी विकराल थी शरीर का रंग काला और पीला था उसका नितंब भाग बहुत स्थूल था कितने ही अंग विकृत हो गए थे वह स्वभाव का रूखा जान पड़ता था से घिरा हुआ वह मलिन वेधारी चांडाल बड़ा भयंकर दिखाई दे रहा था उसका मुंह विशाल था और कान दीवार में घड़ी हुई खूटियों के समान जान पड़ते थे तमधवा यम दूता चेतन वाचव भी यम दूत के समान चांडाल को आते देख बिलाव का चित्त भयसे यही कहा भैया अब क्या करोगे? अथतावापी, अथतावापी, एक और वे दोनों भयभीत थे दूसरी ओर भयानक प्राणियों से घिरा हुआ चांडाल आ रहा था उन सबको देख कर नेवला और उल्लू क्षण भर में ही निराश हो गए बलेलो चा तो बलवान और मतिमत तो थे ही चूहे के घात में पास ही में बैठे हुए थे परंतु अच्छी नीति से संगठित हो जाने के कारण चूहे और बिलाव पर वे बलपूर्वक आक्रमण न कर सके कार्यार्थ कार्या चुहे और बिलाव को कार्य सूत्र में बंधे देख उल्लो और निवला दोनों अपने अपने निवास स्थान को चले गए तथा तथि चमुह विप्रमुक्तो विप्रमुक्तम आर्जार तमेवाभ्यपत संभ्रमावर्ता मुक्तों घोरेण शत्रुण विलंब भेष पलिता शाखा तदनंतर चूहे ने बिलाव का बंधन काट दिया जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया उस घोर शत्रु तथा उस भारी घबराहट से छुटकारा पाकर पलित अपने बिलाओ में बिल में घुस गया और लोमस वृक्ष की शाखा पर जा बैठा उन्माथम अप्यधा अभ्यथादाया चांडालो विक्ष सर्वश वेता छिना तस्मा देसादाक्रमत जगाम चाण्डाल ओ भर तरष भर श्रेष्ठ चांडाल ने उस जाल को लेकर उसे सब ओर से उलट पलट कर देखा और निराश होकर क्षण भर में उस स्थान से हट गया और अंत में अपने घर को चला गया तथा तस्मात्न मुक्त और दुर्लभ प्राप्य पाद पाग्रस्था लोमसो उस भारी से भुक्त हो दुर्लभ जीवन पाकर वृक्ष के शाखा पर बैठे हुए लोमस ने बिल के भीतर बैठे हुए चूहे से कहा अकृत्वा अकदम कांचित सहसा सम्वप्लुतः कृतज्ञतर्माणम कचिन्मा कर नाभिशंक से भैया तुम मुझसे कोई बातचीत किए बिना ही इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके तुम्हारा ही बड़ा भारी काम किया है तुम्हें मेरी ओर से कुछ शंका तो नहीं है गत्वा चम अम विश्वास दत्वा चम चीवितम मित्र हो प्रभोगय किम मित्र तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और मुझे जीवनदान दिया अब तो मैत्री के सुख का भोग करने का समय है ऐसे समय तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो कि पर्वम मित्राणी यश्चान नान उत्तिष्ट न ना मित्राणि मित्रि लभते स्वाप ध्रवती जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पहले बहुत से मित्र बनाकर पीछे उस मित्र भाव में स्थिर नहीं रहता है वह कष्टदायनी विपत्ति में पड़ने पर उन मित्रों को नहीं पाता है अर्थात उनसे उसको सहायता नहीं मिलती सकते हम मित्र तया मित्र्यात्मन सके समाम मित्र उपभोक्त तमर्हसी सखे मित्र तुमने अपनी शक्ति के अनुसार मेरा पूरा सत्कार किया है और मैं भी तुम्हारा मित्र हो गया हूँ अतः तुम्हें मेरे साथ रहकर इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए या संत मित्राणी ये चंदि बांधवा सर्वे ताम पूज ये शिष्या गुर विवा प्रियम मेरे जो भी मित्र संबंधी और बंधु बांधव हैं वे सब तुम्हारी उसी प्रकार से पूजा करेंगे जैसे शिष्य अपने श्रद्धेय गुरु की शक्ति अहम च पूजय से मित्र गणबाधव जीवित प्रदाता कौ न पूजेत मैं भी मित्रों और बंधु बांधवों सहित तुम्हारा सदा ही आदर सत्कार करूंगा। संसार में ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवन दाता की पूजा न करे ईश्वर अर्थान चर्वेषाम अनुशास तुम मेरे शरीर के और मेरे घर के भी स्वामी हो जाओ मेरी जो कुछ भी संपत्ति है वह सारी की सारी तुम्हारी है तुम उसके शासक और व्यवस्था आपक बनो भव मा प्राग्य पिते प्रसादी मे थे भयम जीवित नात्मन शपे मेरे मंत्री हो जाओ और पिता के भांति मुझे कर्तव्य का उपदेश दो मैं अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें हम लोगों की ओर से कोई भय नहीं है बुद्ध्या तुम तो सना साक्षात अच्छा बल राधे कृता भय तम मंत्र बल युक्त तो हे दत्ताजीवित मध्य में हे तुम अच्छा साक्षात शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान हो तुम में मंत्रणा का बल है आज तुमने मुझे जीवन दान देकर अपने मंत्रणा बल से हम सब लोगों के हृदय पर अधिकार प्राप्त कर लिया है एवंक्ता परा शांति आर्जारेण स मूचिका वाच परम लक्षणम आत्महितम वच बिलाव की ऐसी परम शांतिपूर्ण बातें सुनकर उत्तम मंत्रणा के ज्ञाता चूहे ने मधुर मधुरवाणी में अपने लिए हितकर वचन कहा यदा तत्सर्व मे लो महुतम ममांवृत प्रतभा लोमस तुमने जो कुछ कहा वह सब मैंने ध्यान देकर सुना अब मेरी बुद्धि में जो विचार स्फुरित हो रहा है उसे बतलाता हूं अत मेरे इस कथन को भी सुन लो वेदितव्या मित्राणी विज्ञे चापि सत्र लोके मत मित्रों को जानना चाहिए शत्रुओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए इस जगत में मित्र और शत्रु की यह पहचान अत्यंत सूक्ष्म तथा विघजनों को अभिमत है शत्रु रूपा ही सुहृदो मित्र रूपा से शत्रु सं न बुध्यंते काम क्रोधा वशंगता अवसर आने पर कितने ही मित्र शत्रु रूप हो जाते हैं और कितने ही शत्रु मित्र बन जाते हैं परस्पर संधि कर लेने के पश्चात जब वे काम और क्रोध के अधीन हो जाते हैं तब यह समझना असंभव हो जाता है कि वे मित्र भाव से युक्त हैं या शत्रु भाव से ना जापुन नाम मित्र नामन विद्यते सामर्थ्य योगाजाजंते मित्रि रिपुवस्त था न कभी कोई शत्रु होता है और न मित्र होता है आवश्यक शक्ति के संबंध से लोग एक दूसरे के मित्र और शत्रु हुआ करते हैं यो यस्मिन जीव स्वार पश्य पीड़ा न जीवती सह त मित्रम ताव्याद्याद्याम वन्य पर्यह जो जिसके जीते जी अपना स्वार्थ साधता देखता है और जिसके मर जाने पर अपने हानि मानता है वह तब तक उसका मित्र बना रहता है जब तक कि इस स्थिति में कोई उलट नहीं होता नास मैत्री स्थिरा ना च ध्रुवम शोषित अर्थयुक्त मित्र मैत्री कोई स्थिर वस्तु नहीं है और शत्रुता भी सदा स्थिर रहने वाली चीज नहीं है स्वार्थ के संबंध से मित्र और शत्रु होते रहते हैं मित्र च शत्रुता में कस् काल पर शत्रु च मित्रता ही बलवत्तर कभी कभी समय के फिर से मित्र शत्रु जाता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान होता है यो विश्वसीयत मित्रेशु न विश्वसीयत शत्रुषु अर्थयुक्ति अवज्ञा या प्रीत कुरु ते मन मित्रवा यदि शत्रु त्यापे चलिता मति जो मनुष्य स्वार्थ के संबंध का विचार किए बिना ही मित्रों पर केवल विश्वास और शत्रुओं पर केवल अविश्वास करता जाता है तथा जो शत्रु हो या मित्र जो सबके प्रति प्रेम भाव ही स्थापित करने स्थापित करने लगता है उसकी बुद्धि भी चल ही समझनी चाहिए न विश्वस्ते विश्वस्ते विश्वस्त नाति विश्व सेत विश्वासांधन अपनी मूला निके जो विश्वास पात्र न हो उस पर कभी विश्वास न करे और जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे क्योंकि विश्वास से उत्पन्न हुआ भय मनुष्य का मूल छेद कर डालता है अर्थ अर्थयुक्ता हिजाजंते पिता माता तथा मातुला भागिने हिजाच तथा संबंध बांधवा माता पिता पुत्र मामा भांजे संबंधी तथा बंधु बांधव इन सब में स्वार्थ के म से इस स्नेह होता है पुत्रम भी माता पितरो त्यजतः पति तम प्रियम लोको रक्षत चाहमान पश्य स्वार्थ से अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित हो जाता है तो माँ बाप उसे त्याग देते हैं और सब लोग सदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं अतः देख लो इस जगत में स्वार्थ ही सार है सामान्या प्रत्यनतरम कृतम मृगे शत्रु सुखोपाय संशय बुद्धिमान लोमस जो तुम आज जाल के बंधन से छूटने के बाद ही कृतज्ञता कृतज्ञतावत मुझे अपने शत्रु को सुख पहुंचाने का संदिग्ध उपाय ढूंढने लगे हो इसका क्या कारण है जहां तक उपकार का बदला चुकाने का प्रश्न है वहां तक तो हमारी तुम्हारी समान स्थिति थी यदि मैंने तुम्हें संकट से छुड़ाया है तो तुमने भी तो मुझे वैसी ही विपत्ति से बचाया है फिर मैं तो कुछ करता नहीं तुम्हें क्यों उपकार का बदला देने के लिए उतावले हो उठे हो अस्मिन तम न्यप्रो धाधव तारिता पर चपलत्वान्न बुद्धवान तुम इसी स्थान पर बरगद से उतरे थे और पहले से ही यहाँ जाल बिछा हुआ था परंतु तुमने चपलता के कारण उधर ध्यान नहीं दिया और फंस गए आत्मन चपलो नुतू न्यसा भविष्य तस्मा सर्वाणी कार्याण चपलो हंत चपल प्राणी जब अपने ही लिए कल्याणकारी नहीं होता तो वह दूसरे की भलाई क्या करेगा अतः यह निश्चित है कि चपल पुरुष सब काम कर देता है कारण सर्विस्तरे इसके सिवा तुम तो तुम जो यह मीठी मीठी बात कह रहे हो कि आज तुम मुझे बड़े प्रिय लगते हो इसका भी कारण है मेरे मित्र वह सब मैं विस्तार के साथ बताता हूँ सुनो मनुष्य कारण से ही प्रेम मात्र प्रेम पात्र और कारण से ही देश का पात्र बनता है अर्थार्थ जीवलो को यम। न कस्ि कस्यचि प्रिय सख्यम सोदर्यजोर्भ्रात्रोरदंपतोर्वा परस्पर कसचिन्ना प्रीतिम निष्कार यह जीव जगत्स्वाथ का ही साथी है कोई किसी का प्रिय नहीं है दो सगे भाइयों तथा पति और पत्नी में भी जो परस्पर प्रेम होता है वह भी स्वार्थवश ही है इस जगत में किसी के भी प्रेम को मैं निष्कारण स्वार्थरहित नहीं समझता यद्यपि भ्रातर क्रुद्धा भार्या वा कारण स्वभावस्थे प्रियंतर प्रिय कभी कभी किसी स्वार्थ को लेकर भाई भी कुपित हो जाते हैं अथवा पत्नी भी रूट हो जाती है लुट जाती है यद्यपि वे स्वभावतः एक दूसरे से जैसा प्रेम करते हैं ऐसा प्रेम दूसरे लोग नहीं करते हैं प्रियो भवती दानेन प्रियवादेन चापर मंत्र हो मजरण्य कार्या प्रिय तेज कोई दान देने से प्रिय होता है कोई प्रिय वचन बोलने से प्रीति पात्र बनता है और कोई कार्य सिद्धि के लिए मंत्र होम एवं जप करने से प्रेम का भाजन बन जाता है उत्पन्ना कारण प्रीति राशि नौ कारण्वस्त कारण स्थान ऐसा किसी कारण स्वार्थ को लेकर उत्पन्न होने वाली प्रीति जब तक वह कारण रहता है तब तक बनी रहती है उस कारण का स्थान नष्ट हो जाने पर उसकी उप को लेकर की हुई प्रीति भी स्वतः निवृत्त हो जाती है अब मेरे शरीर को खा जाने के दूसरा कौन सा ऐसा कारण रह गया है जिससे मैं यह मान लू कि वास्तव में तुम्हारा मुझ पर प्रेम है इस समय जो तुम्हारा स्वार्थ है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ कहो हे तुम विके स्वार The thing. स्वार्थम प्राग्यो भिजाह प्राग्यम लोको नुवर्तते नादृशम त्वयावाच्यम विदुषे प्रास्वार पंडित समय कारण के स्वरूप को बदल देता है और स्वार्थ उस समय का अनुसरण करता रहता है विद्वान पुरुष उस स्वार्थ को समझता है और साधारण लोग विद्वान पुरुष के ही पीछे चलते हैं तात्पर्य है कि मैं विद्वान हूँ इसलिए तुम्हारे स्वार्थ को अच्छी तरह समझता हूँ अतः तुम्हें मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए अकाले ही समर्थस्थ स्ने तुर तव तस्मा नग्रह तुम शक्तिशाली हो तो भी जो बेश में मुझ पर इतना स्नेह दिखा रहे हो इसका यश स्वार्थ ही कारण है अतः मैं भी अपने स्वार्थ से विचलित नहीं हो सकता संधि और विग्रह के विषय में मेरा विचार सुनिश्चित है अभ्राणामे छड़े छड़े अद्यव ही भुत पुनरद्रैव मे श्रोहित पुनः रिपुरद्रैव युक्त नाम मित्रता और शत्रुता के रूप तो बादलों के समान क्षण क्षण में बदलते रहते हैं आज ही तुम मेरे शत्रु होकर फिर आज ही मेरे मित्र हो सकते हो और उसके बाद आज ही पुनः शत्रु भी बन सकते हो देखो यह स्वार्थ का संबंध कितना चंचल है आतायुक्त हेतु नाम पहले जब उपयुक्त कारण था तब हम दोनों में मैत्री हो गई थी किंतु काल ने जिसे उपस्थित कर दिया था उस कारण के निवृत्त होने के साथ ही वह मैत्री भी चली गई तम भी शत्रु सामर्थ्यान्न तत्कृत्यम अभि निर्वर्त्य प्रकृति शत्रुताम तुम जाति से ही मेरे शत्रु हो किंतु विशेष प्रयोजन से मित्र बन गए थे वह प्रयोजन सिद्ध कर लेने के पश्चात तुम्हारी प्रकृति फिर सहज शत्रुभाव को प्राप्त हो गई so, हम एवं प्रणीता ज्ञात्मा शास्त्राणी तत्व प्रविशेयम कथम पास तत्व स्वे मैं इस प्रकार शुक्र और आचार्यों के बताए हुए नित्यशास्त्र की बातों को ठीक ठीक जानकर भी तुम्हारे लिए उस जाल के भीतर कैसे प्रवेश कर सकता था यह तुम्हें मुझे बताओ तद्भिर्यण प्रमुख त्भीर्यण तथा अन्य वृत्ते नूय यहाँ तुम्हारे पराक्रम से मैं प्राण संकट से युक्त हुआ और मेरी शक्ति से तुम जब एक दूसरे पर अनुग्रह करने का काम पूरा हो गया तब फिर हमें परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं तम भी सौम्य निवृत्ता अब तुम्हारा काम बन गया और मेरा प्रयोजन भी सिद्ध हो गया अतः अब मुझे खा लेने के सिवा मेरे द्वारा तुम्हारा दूसरा कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है अहमअन्नम भवान भोक्ता दुर्बलोहम भवान बली नौ और भी भी बले। मैं अन्न हूं और तुम मुझे खाने वाले हो मैं दुर्बल हूँ और तुम बलवान हो इस प्रकार मेरे और तुम्हारे बल में कोई समानता नहीं है दोनों में बहुत अंतर है अतः हम दोनों में संधि नहीं हो सकती सकते हम तब प्रज्ञा जन्मोक्षा प्रयन भक्षम मृगम सुखोपाय तो न कर्म मैं तुम्हारा विचार जान गया हूँ निश्चय ही तुम जाल से छूटने के बाद से ही सहज उपाय तथा प्रयत्न द्वारा आहार ढूंढ रहे हो भक्षाथम यवब्दस्व स मुक्त पीड़ित क्षुता शास्त्रास्था नून भक्षिताध्यम जाना क्षुदित आहार, सं, आहार, सं, आहार सं सम आमा संध्या भक्ष मृग्य पुनः आहार की खोज के लिए ही निकलने पर तुम इस जाल में फंसे थे और अब इससे छूटकर भूख से पीड़ित हो रहे हो निश्चय ही शास्त्रीय बुद्धि का सहारा लेकर अब तुम मुझे खा जाओगे मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो और यह तुम्हारे भोजन का समय है अतः तुम पुनः मुझसे संधि करके अपने लिए भोजन की तलाश करते हो तुम चापे पुत्र दारस्थो तो यह संधि से जते शुश्रूषा कर तुम ममना तुम जो बाल बच्चों के बीच में बैठकर मुझ पर संधि का भाव दिखा रहे हो तथा तो मेरी सेवा करने का यत्न करते हो वह सब मेरे योग्य नहीं है जयामाम महित दृष्टि प्रिया भार् सुस्मा न खादे जुर्श्रेष्ठा प्रणीन स्वयं तुम्हारे साथ मुझे देखकर तुम्हारी प्यारी पत्नी और पुत्र जो तुमसे बड़ा प्रेम रखते हैं हर्ष से उल्लसित हो मुझे कैसे नहीं खास जाएंगे नाहम त्वे श्याम ध्यामे स्वस्थ सुकृतम स्मरसे यति अब मैं तुमसे नहीं मिलूँगा हम दोनों के मिलन का जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया यदि तुम्हें मेरे शुभ कर्म उपकार का स्मरण है तो स्वयं स्वस्थ रहकर मेरे भी कल्याण का चिंतन करो शत्रो न क्लिष्ट से क्षुदित भक्षम से प्रागो विषय वृजे जो अपना शत्रु हो धुष्ट हो कष्ट में पड़ा हुआ हो भूखा हो और अपने लिए भोजन की तलाश कर रहा हो उसके सामने कोई भी बुद्धिमान जो उसका भोज्य है कैसे जा सकता है स्वस्थित सुगम श्यामे दुरादे तबोद्विजय विश्वस्त व प्रमत्तम वही तदेव कृतम भवे बलवत्निकाचे कदाचि प्रश्यते तुम्हारा कल्याण हो अब मैं चला जाऊंगा, मुझे दूर से भी तुमसे डर लगता है मेरा यह पलायन विश्वासपूर्वक हो रहा हो या प्रमाद के कारण इस समय तो यही मेरा कर्तव्य है बलवानों के निकट रहना दुर्बल प्राणियों के लिए कभी अच्छा नहीं माना जाता नो हम श्यामेमस यदि तम सुकृतम वे थे तथा अनुसारोम अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा तुम जाओ यदि तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारा कोई उपकार किया है तो तुम मेरे प्रति सदा भाव बनाए रखना में पापा सदा यदि ते जो बलवान और पापी हो वह शांत भाव से रहता हो तो भी मुझे सदा उससे डरना चाहिए यदि तुम्हें मुझसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है तो बताओ मैं तुम्हारा इसके अतिरिक्त कौन सा कार्य करू काम तुम्हें इच्छा अनुसार सब कुछ दे सकता हूँ परंतु अपने आप को कभी नहीं दूंगा अपनी रक्षा करने के लिए तो संतति राज्य रत्न और धन सबका त्याग किया जा सकता है अपना सर्वस्व त्याग कर भी स्वयं ही अपनी रक्षा करनी चाहिए ऐश्वर्य धनरत्नाम प्रत्यमित्रे निवर्तताम दुष्ट ही पुनरावृत्ति जीवता हमने सुना है कि यदि प्राणी जीवित रहे तो वह शत्रुओं द्वारा अपने अधिकार में किए हुए ऐश्वर्य धन और रत्नों को पुनः वापस ला सकता है यह बात प्रत्यक्ष देखी भी गई है नवात्म संप्रदान धन रन बदीश्य आत्मा सर्वदा रक्षो ईरपीम धन धन और रत्नों की भांति अपने आप को शत्रु के हाथ में दे देना अभिष्ट नहीं है धन और स्त्री के द्वारा अर्थात उनका त्याग करके भी अपने रक्षा करनी चाहिए आपदो जो आत्मरक्षा में तत्पर है और परीक्षा पूर्वक निर्णय करके काम करते हैं ऐसे पुरुषों को अपने ही दोस्त से उत्पन्न होने वाली आपत्तियां नहीं प्राप्त होती है शत्रु सम्यकान दुर्बला जो प्राणी अपने बलवान शत्रुओं की अच्छी तरह जानते हैं उनके शास्त्र के अर्थ ज्ञान द्वारा स्थिर हुई बुद्धि कभी विचलित नहीं होती इत व्यक्तम एवं मार्जानो पीड़ितो भूतिक वाक्यम अब्रवीत पंडित ने जब इस प्रकार स्पष्ट रूप से कड़ी फटकार सुनाई तब बिलाव ने लज्जित होकर पुनः उस चूहे से इस प्रकार कहा तम तब प्रज्ञा यस्व मम हित रत लोमस बोला भाई मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ मित्र से द्रोह करना तो बड़ी घृणित बात है तुम जो सदा मेरे हित में तत्पर रहते हो इसे मैं तुम्हारी उत्तम बुद्धि का ही परिणाम समझता हूँ उत्तमान दर्शन न तो महामथा साधो तम गृह तो मैसे तो श्रेष्ठ पुरुष तुमने तो यथार्थ रूप से नीतिशास्त्र का सार ही बता दिया मुझसे तुम्हारा विचार पूरा पूरा मिलता है मित्रवर किंतु तो तुम मुझे गलत न समझो मेरा भाव तुमसे विपरीत नहीं है प्राण प्रदान जम तत्मय आगत धर्मज्ञोस्में गुणज्ञोस्में कृतज्ञोस्में विशेषतः मित्रेशास्में तद्भक्त विशेषतः तस्मा देव पुनः साध हो मैया चरितुम रहते तुमने जी मुझे प्राण दान दिया है इससे से मुझ पर तुम्हारे सौहार्द का प्रभाव पड़ा मैं धर्म को जानता हूँ गुणों का मूल्य समझता हूँ विशेषतः तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ मित्र वस्थल हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूँ अतः मेरे अच्छे मित्र तुम फिर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करो मेल जोल बढ़ाकर मेरे साथ घूमो फिरो जया चमान्याम जय्याम प्राणान्थ बाधव विश्रम्भो ही बुध मनस्पिशु यदि तुम कह दो तुम्हें बंधु बांधव सहित तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग दे सकता हूं मुझे, मुझे पुरुषों पर सदा विश्वास ही किया और देखा है तदे तदर्म तत्व संकम से अत धर्म के तत्व को जानने वाले फलित तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए मानो मन सा गंभीर मारजारम वाक्यम अब्रवी द्वारा इस प्रकार के स्तुति की जाने पर भी चूहा अपने मन से गंभीर भाव ही धारण किए रहा उसने मार्जार से पुनः इस प्रकार कहा था दुर्भवान सु सप्तयनैर्वा नहसक्य पुनस्पया न मित्रे व समे प्राज्ञा निष्कार नमसके भया तुम वास्तव में बड़े साधु हो यह बात मैंने तुम्हारे विषय में सुन रखी है उससे मुझे प्रसन्नता भी है परंतु मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता तुम मेरी कितनी ही स्तुति क्यों न करो मेरे लिए कितनी ही धनराशि क्यों न लुटा दो परंतु अब मैं तुम्हारे साथ मिल नहीं सकता सखे बुद्धिमान एवं बुद्धवान पुरुष बिना किसी विशेष कारण के अपने शत्रु के वश में नहीं जाते अस्मिन शत्रु सात्यसा समाहित इस, इस विषय में शुक्राचार्य ने दो गाथाएं कही है उन्हें ध्यान देकर सुनो जब अपने और शत्रु पर एक सी विपत्ति आई हो तब निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्त से अपना काम निकालना चाहिए और जब काम हो जाए तो फिर उसे शत्रु पर उस शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए यह पहली गाथा है ना नविश्वसे विश्वसतेन नतिविश्वसेन नित्यम विश्वास से विश्वास यही तान परेशान तो नविश्वसे दूसरी गाथा जो है जो विश्वास पात्र न हो उस पर विश्वास न करे तथा जो विश्वास पात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करें अपने प्रति सदा दूसरों का विश्वास उत्पन्न करें किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करें तस्मा सर्वास्व रक्षे जीवित महात्म द्रव्याणी संततिश्चर जीवित इसलिए सभी अवस्थाओं में अपने जीवन की रक्षा करें क्योंकि जीवित रहने पर पुरुष को धन और संतान सभी मिल जाते हैं संक्षेपो नीतिशास्त्राण अविश्वास परो मत ने तस्त अविश्वास पुष्कलमित महात्म संक्षेप में नीतिशास्त्र का सार्य है कि किसी का भी विश्वास भगवंतोपे दुर्बल ही जो विश्वास न करके सावधान रहते हैं वे दुर्बल होने पर भी शत्रों द्वारा मारे नहीं जाते परंतु जो उन पर विश्वास करते हैं वे बलवान होने पर भी दुर्बल शत्रुओं द्वारा मारे जाने मारे मार डाले जाते हैं तद्विधेभ्योत्मा रक्षो मार जा राम रक्षात्मा चांदाला जाते किल विषात बिलाव तुम जैसे लोगों से मुझे सदा अपनी रक्षा करनी चाहिए और तुम भी अपने जन्मजात शत्रु चांडाल से अपने को बचाए रखो साम जब हिशो मार जा रु तत चूहे के इस प्रकार कहते समय चांडाल का नाम सुनते ही बिलाव बहुत डर गया और वह डाली छोड़कर बड़े वेग से तुरंत दूसरे और चला गया ततः शास्त्रा तत्व बुद्धिसाथ्यम आत्मन विश्राव्य पढ़ता प्राजो बिलम्य तनंतर नीतिशास्त्र के अर्थ और तत्व को जानने वाला बुद्धिमान पलित अपने बौद्धिक शक्ति का परिचय दे दूसरे बिल में चला गया महाबला एक बहु मित्र पालितेनासंधिता अर्णापि समर्थन संधि कुछ पंडित मूचिकल मुक्ता वन्यों संशयात इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी बुद्धिमान पलित चूहे ने अपने बुद्धिबल से बहुतेरे प्रबल शत्रुओं को परास्त कर दिया अतः आपत्ति के समय विद्वान पुरुष बलवान शत्रु के साथ भी संधि कर ले देखो चूहे और बिलाव दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छुटकारा पा गए थे इतव छत्र धर्म से मैं मार्गो निदर्शिता विस्तरेण महाराज संक्षेपम अभी महाराज इस से मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक छात्र धर्म का मार्ग दिखाया है अब संक्षेप में कुछ मेरी बात सुनो अन्योन्या पृथ्वी रह तो चक्र तो प्रेतमोत्तम ही। और बिलाव एक दूसरे से वैर रखने वाले प्राणी है तो भी उन्होंने संकट के समय एक दूसरे से उत्तम प्रीति कर ली उनमें परस्पर संधि कर लेने का विचार पैदा हो गया तत्र त्राज्यो विसधत्ते सम्य बुद्धिधीय प्रमादा ऐसे अवसरों पर बुद्धिमान पुरुष उत्तम बुद्धि का आश्रय ले संधि करके शत्रु को परास्त कर देता है इसी तरह विद्वान पुरुष भी यदि असावधान रहे तो उसे दूसरे बुद्धिमान पुरुष परास्त कर देते हैं तस्मा तो विश्वसन्या प्रम चलती चले तो वहा इसलिए मनुष्य भयभीत होकर भी निडर के समान और किसी पर विश्वास न करते हुए भी विश्वास करने वाले के समान बर्ताव करे उसे कभी असावधान होकर नहीं चलना चाहिए यदि चलता है तो नष्ट हो जाता है काले नृपुणा संधि काले मित्र विग्रह कार्यव संधि क्या प्राहुर नित्यम नरेश्वर समया अनुसार शत्रु के साथ भी संधि और मित्र के साथ भी युद्ध करना उचित है संधि के तत्व को जानने वाले विद्वान पुरुष इसी बात को सदा करते हैं एक तक महाराज शास्त्रागम्य चयुक्त प्रमत्तमचरे महाराज ऐसा जानकर नीतिशास्त्र के तात्पर्य को हृदयंगम करके उद्योगशील एवं सावधान रहकर भय आने से पहले भयभीत के समान आचरण करना चाहिए भीत वार्य प्रतिसन्धि तथवचन भयाद उत्पदति भयादुत्पे बुद्धि अप्रमत्ता भी हो बलवान शत्रु के समीप डरे हुए के समान उपस्थित होना चाहिए उसी तरह उसके साथ संधि भी कर लेनी चाहिए सावधान पुरुष के उद्योगशील बने रहने से स्वयं ही संकट से बचाने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है न भयम विद्यते राजनागते भय अभी तस््रभा तो जा भय राजन जो पुरुष भय आने आने के पहले से ही उसकी ओर से सशंक रहता है उसके सामने प्राय भय का अवसर ही नहीं आता है परंतु जो निशंग होकर दूसरों पर विश्वास कर लेता है उसे सहसा बड़े भारी भय का सामना करना पड़ता है अभिशर नित्य मंत्रोदय कथंशन अभिज्ञानाधि विज्ञात हो गच्छेदास पद दर्शि जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानकर निर्भय विचरता है उसे कभी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह दूसरे से ही सलाह सुनता ही नहीं है भय को न जानने की अपेक्षा उसे जानने वाला ठीक है क्योंकि वह उससे बचने के लिए उपाय जानने की इच्छा से परिणाम दृश्य पुरुषों के पास जाता है तस्मान तस्मा तो विश्वस विश्वसन कार्याण गुरताप्य हृतम किंचित आचरे इसलिए बुद्धिमान पुरुष को डरते हुए भी निर्भय के समान रहना चाहिए तथा भीतर से विश्वास न करते हुए भी ऊपर से विश्वासी पुरुष की भांति बर्ताव करना चाहिए कार्यों की कठिनता देख कभी कोई मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए मध्ये इस प्रकार यह मैंने तुम्हारे सामने नीति की बात बताने के लिए चूहे तथा बिलाव के इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया है इसे सुनकर तुम अपने सुदृदों के बीच में यथाग्य वर्ताव करो उपलभ्य मत चाग्रम हरीमित्रह कालो भोक्षोपाय तथा च बुद्धि का लेकर शत्रु और और मित्र के भेद, और के भेद संधि अवसर का तथा विपत्ति से छूटने के उपाय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए शत्रु साधारण यथा समागत न चीस अपने और शत्रु के प्रयोजन यदि समान हो तो बलवान शत्रु के साथ संधि करके उससे मिलकर युक्तिपूर्वक अपना काम बनावे और कार्य पूरा हो जाने पर फिर कभी उसका विश्वास न करे अविरुद्धामिवर्गेणित में ताम मही पतेह अभ्युतिष्ठ श्रुता दस्मात् भूज संरक्षण प्रजा पृथ्वीनाथ नीति धर्म अर्थ और काम के अनुकूल है तुम इसका आश्रय लो मुझसे सुने हुए इस उपदेश के अनुसार कर्तव्य पालन में तत्पर हो संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते हुए अपनी उन्नति के लिए उठकर खड़े हो जाओ ब्राह्मण सार्धम यात्रा पाण्डव ब्राह्मणा वही परम चार पांडुनंदन तुम्हारी जीवन यात्रा ब्राह्मणों के साथ होनी चाहिए भरत नंदन ब्राह्मण लोग ये लोग और पर में भी परम कल्याणकारी होते हैं एते धर्मस्य वेतार वेद तार कृतज्ञा प्रभो पूजिता शुभ पूजे ये तान न प्रभो नरेश्वर ये ब्राह्मण धर्मज्ञ होने के साथ ही साथ सदा कृतज्ञ होते हैं सम्मानित होने पर शुभकारक एवं शुभचिंतक होते हैं अतः इनका सदा आदर सम्मान करना चाहिए राज्य श्रेय परम राजन चैवा राजस की कुलति क्रम ब्राह्मणों के यथोचित सत्कार राज्य परम कल्याण यश यशकर्ति तथा वंश परंपरा को बनाए रखने वाली संतति सब कुछ प्राप्त कर लोगे दयोरिम भारत संधि विग्रह सुभाषि बुद्धे विशेष कारक यथावेक्ष भरत नंदन और और बिलाव का सुंदर का जो यह कहा गया है है ज्ञान तथा विशेष करने वाला भोपाल को सदा इसी के अनुसार दृष्टि रखकर शत्रुमंडल के साथ यथोचित व्यवहार करना चाहिए महाभारती शांति पर अष्ट्रिंस त्रिशदिकततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में चूहे और बिलाव का संवाद विषयक एक सौ अध्याय पूरा हुआ